रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार बोलती कहानिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है एक संस्मरण पाकिस्तान में एक ब्राह्मण की आत्मा लेखन और वाचन अनुराग शर्मा India. कुछ वर्ष पहले तक जिस अपार्टमेंट में रहता था उसके बाहर ही हमारे पाकिस्तानी मित्र सादिक भाई का जनरल स्टोर है आते जाते उनसे दुआ सलाम होती रहती थी सादिक भाई मुझे बहुत इज्जत देते हैं कुछ तो उम्र में मुझसे छोटे होने की वजह से और कुछ मेरे भारतीय होने की वजह से पहले तो वे हमेशा कहते थे कि हिंदुस्तानी बहुत ही स्मार्ट होते हैं फिर जब मैंने याद दिलाया कि हमारा और उनका खून भी एक है और विरासत भी तब से वे कहने लगे कि पाकिस्तानी अपनी असली विरासत से कट गए इसीलिए पिछड़ गए धीरे धीरे हम लोगों की जान पहचान बढ़ी घर आना जाना शुरू हुआ पहली बार जब उन्हें खाने पर बुलाया तो खाने में सिर्फ शाकाहार देखकर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ फिर बाद में बात उनकी समझ में आ गई इसलिए जब उन्होंने हमें बुलाया तो विशेष प्रयत्न करके साग भाजी और दाल चावल ही बनाया एक दिन दफ्तर के लिए घर से निकलते समय जब वे दुकान के बाहर खड़े दिखाई दिए तो उनके साथ एक साहब और भी थे सादिक भाई ने परिचय कराया तो पता लगा कि वे डॉक्टर अनीस हैं डॉक्टर साहब तो बहुत ही दिलचस्प आदमी निकले वे मोहम्मद रफी मन्ना डे और लता मंगेशकर आदि सभी बड़े बड़े भारतीय कलाकारों के मुरीद थे और उनके पास रोचक किस्सों का अंबार था वे अमेरिका में नए आए थे और उन्हें मेरे दफ्तर की तरफ ही जाना था सो सादिक भाई ने उन्हें सकुशल पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी खैर साहब हम चल पड़े कुछ ही मिनट में डॉक्टर साहब हमारे किसी अंतरंग मित्र जैसे हो गए उन्होंने हमें डिनर के लिए भी न्योत दिया बताने लगे कि उनकी बेगम को खाना बनाने का बहुत शौक है और वे हमारे लिए कीमा मुर्ग मुसल्लम गोश्त साग आदि बनाकर रखेंगी मैंने विनम्रता से उन्हें बताया कि मैं वो सब नहीं खा सकता तो छूटते ही बोले क्यों आप में क्या किसी बाम्भन की रूह आ गई है जो मांस खाना छोड़ दिया उनकी बात सुनकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका उन्होंने बताया कि उनके पाकिस्तान में जब कोई बच्चा मांस खाने से बचता है तो उसे मजाक में बाम्हन की रूह का सताया हुआ कहते हैं जब मैंने उन्हें बताया कि मुझमें तो बाम्हन की रूह यानी ब्राह्मण की आत्मा हमेशा ही रहती है तो वे कुछ चौंके और जब उन्हें पता लगा कि इस धरती पर न केवल ब्राह्मण सचमुच में होते हैं बल्कि वे एक ब्राह्मण से साक्षात बात कर रहे हैं तो पहले तो वे झेंपे, और बाद में उनके आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा धन्यवाद